हम द्वैत का अवज्ञा करेंगे तो क्या क्षति है नयोजन एम द्वितवज्ञा द्वैत की अवज्ञा अब करते है निराकरण प्रयोजन नहीं निष्प्रयोजन यम द्वैतावज्ञा ऐसा शकाकरण से उत्तर देते हैं जीवन मुक्ति लक्षण प्रयोजन सद्भावान नव इत्या प्रयोजन है जीवन मुक्ति स्वरूप प्रयोजन है नयोजन नहीं है एवं एवं न ऐसा नहीं है ऐसा निष्प्रयोजन नहीं प्रयोजन क्या है जीवन स्वरूप प्रयोजन है सुस्थिता चे सुस्थिता चे दैते धी भवेत धी स्थिरा भेत स्थर्य सहम स जीवन्मुक्त अवज्ञा द्वैताव दे। क्या सामसो द्वैत अवज्ञा सुस्थिता चेत सुषु स्थिता सुस्थिताज सी द्वैताव सुस्थिता चेत स्थि होगी द्वैतज्ञाव अद्वैते ही स्थिरा भवित अद्वैत में बुद्धि स्थिर हो जाती है द्वैत के अभिज्ञान द्वेत का निराकरण जब नहीं हो तो अद्वैत में बुद्धि स्थिर नहीं होती है द्वेत में इच्छा निश्चित हो जाए का स्थिर होगी तो बुद्धि अद्वैत में स्थिर होती है तस् स्थर्य तस्त ध्या बुद्ध्या। बुद्धि स्थिर होने पर स्थर्य स्थिर से भाव स्थैर्य गुणवचन ब्राह्मणाद्य कर्मणच लघु में आता है स्थिर से भाव स्थर्य कस्य बुद्धि बुद्धिया स्तरीय स्थिर होने पर एष सपमान जीवन मुक्त जीवन मुक्त इसे कहा जाता है इर्यते जीवन मुक्त इस उच्चते पुरुषों को जीवन मुक्त कहा जाता है जब बुद्धि स्थिर हो जाए अद्वैत अद्वत्त ब्रह्मे में बुद्धि स्थिर हो गयी अहम अस्म ब्रह्म स्थिर हो गयी तो उसको कहते जीवन, जीवन मुक्त तो ज्ञान हो गया जीते जी मुक्त जीवन मुक्त कहा जाता है तो द्वेतावय ज्ञान का क्या प्रयोजन है? जीवन मुक्ति रूप प्रयोजन ज्ञान हो जाने पर जीते जी उसको मुक्त कहा जाता है उसका नाम जीवन मुक्ति और जीवन मुक्त हो गया और सर जो प्रारंभ समाप्त होने पर सर समाप्त हो जाएगा और मुक्ति को प्राप्त करेगा वो मुक्ति का नाम विधेय मुक्ति देह तो हो गया और विधेय मुक्ति रूप आगे कहते न केवलम जीवन मुक्ति रूप प्रयोजन जीवन मुक्ति तो प्रयोजन है द्वैत अवज्ञा का प्रयोजन जीवन मुक्ति तो है केवल जीवन मुक्ति नहीं अभी तो मुक्ति रही विधेय मुक्ति भी प्रयोजन है द्वित अवज्ञा पर अद्वितीय बुद्धि स्थिर हो जाती है अद्वैत तो में बुद्धि स्थिर और तक तो ज्ञान साक्षात्कार हो गया तो प्रारब्ध समाप्त होने पर विदेह मुक्ति को प्राप्त करता है विदेह मुक्ति अभिप्राय इसे अभिप्राय से कृष्ण वाक्य उदाहरती भगवान कृष्ण का वाक्य गीता का वाक्य उदाहरण देते हैं ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, पार्थ। नई नाम प्राप्त विमोयती स्थित सियामतका ब्रह्म निर्वाणमृति हे पाथ एसा ब्राह्मीस्थित न विमु्य ए नाम। कहा पे ए नाम इस शब्द ना का एक शब्द का पर हम नाम प्राप्त न विमुहती एनाम का स्थिति को ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करने पर फिर मोह को प्राप्त नहीं करता है अश अंत काले अंत काल में भी इस स्थिति में जब रह जाए ब्राह्मी स्थिति ब्रह्म में निष्ठा हम ब्रह्म दृढ़ ज्ञान अंत में भी रह जाने पर ब्रह्म रूप निर्वाणम रिछदि गचति प्राप्त निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करता है ब्रह्मात्म के मुख्य उसको प्राप्त करता है गीता का नैनाम वाक्य इसमें जो कहा अंतकाल सामान्यतः तो अंतकाल का देह के अंत के समय मरते समय अंतकाल काल शब्दे नर्तमान देहपात अभिधीय वर्तमान देह का पात पतनम देहपात मृत्यु देहपात कहा जाता है इति आशंका वारयत्वक्ष अर्थ आह ये इसी शंका का करते हैं वारण करने के लिए विवक्षित अर्थ कहते हैं यहाँ अंतकाल का क्या अर्थ है बताते हैं सदा सदा सद्वैते नृतव यदनोकवीक्षण तकस्तद बुद्धि नेतर सदअ्य अवृत देते यदन्यक्यवीक्षण सदह अद्वैत और अनृत है दैत अन मिथ्या दैत मिथ्या है और सत्य है ऐसा होने पर भी होना पर्व अन्क्यवीक्षण अन्न्यवीक्षण परस्पर एक ज्ञान अभ्यास सद जैसे सर्प अस्थि अयम सर्प अयम तोम सामने अधिष्ठान रज है सर्प अध्यस्त है किन्तु दोन भ्रम हो जाने पर दोनों का तादात्म अध्यास होता है अधिष्ठान सत्य के साथ सर्प का अयम सर्प कहते सर्प अध्यस्त है अयम है अधिष्ठान दोनों का अध्यास होता है अयम सर्प ये सर्प ब्रह्म है तादात्म अध्यास परस्पर ईक्य जो अयम है सर्प अयम सर्प सर्पो यम दोनों प्रकार कहा जा सकता है यह सर्प है सर्प य है सर्पो सर्प अयम तो अयम इदम है सत्य है सर्प है अध्यस्त अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान वस्तु दोनों एक सत्य अनुत है सत्यान्वत मिथुनीकृत ब्रह्म सूत्र में कहा गया अध्यासा एक सत्य एक मिथ्या दोनों का मिथुन ऐक्यस ऐक्य ब्रह्म ये होता है सतैत अन्वैत जितने द्वैत है सब मिथ्या है अधिष्ठानों केवल सत्य है सद्रुप ब्रह्म ऐसा एक मिथ्या सत्य होने पर भी अज्ञान के कारण दोनों का ऐक्य ज्ञान होता है अनुन ऐक्यणम अध्यस्त अधिष्ठान का ऐक्य ज्ञान होता है जो अनुनम ऐक्यवीक्षण परस्पर ऐक्य ज्ञान होता है तस्य तदेद बुद्धिव त अंत काल अंत क्या है तद भेद बुद्धिव दोनों का भेद बुद्धि वेद बुद्धि कैसे है सत्य है द्वैत मिथ्या है ये भेद बुद्धि दृढ़ हो जाना पड़ा हो गया तो ये अंतकाल है अंतकाल का अर्थ हो गया भेद बुद्धि जो दोनों का एक ज्ञान है ये अभ्यास है तादात्म्य अभ्यास है यही क्या भ्रम होता है दोनों का भेद बुद्धि दोनों की हो जानी तस् अंत तद भेद बुद्धि वो उसका अंत है दोनों का भेद ज्ञान दोन भेद कैसा है ये अद्वेत सत्य है अद्वेत मिथ्या है इस रूप से भेद ज्ञान ही न कहीं तरह अन्य कोई नहीं अंत दोनों का भेद ज्ञान लहो पिंड को गर्म करेंगे लाल हो जाएगा तो उसको कहते अग्नि ही और लौ है कहते अग्नि अयो दहती अय है लवह पिंड लवो अयो दहती ऐसा कहते है दोनों और अग्नि दोनों अलग अलग नहीं लिखते है लहो पिंड है अग्नि उसमें प्रविष्ट हुई अग्नि भी है किंतु वह लौ और अग्नि का सादात्म अध्यास ऐक्य भ्रम होता है उसको कोई लौह कहता है कोई अग्नि कहता है दोनों का ऐक्य भ्रम होने से धर्मी एक धर्म वाले को, कहते, को कहते हैं धर्मी लहु पिंड में धर्म है वर्तुलत्व अग्नि में धर्म है दग्धत्व धर्म के आश्रय को दंड के आश्रय को दंडी कहते हैं धर्म के आश्रय को क्या कहेंगे धर्म अश्विन अस्थिति धर्मी अतय निठान हो जाएगा धर्मी हो गया अयह और अग्नि ये दोनों धर्म का ऐक्य अध्यास हो गया उसको कहते धर्म अध्यास धर्मियों का अध्यास इसका नाम धर्मी अध्यास धर्मी अध्यास होने पर दोनों धर्मी ही लौह अग्नि दोनों का ऐक्य भ्रम होने पर धर्माध्यास होता है लौह के के तो अग्नि में अग्नि का दग्ध तो लौह पिंड लौह पिंड में इसलिए अयोधोती दग धृतव तो अयपिंड में ही होने पर अयोधि पर होता है दगधृत्व तो अग्नि का धर्म अध्यस्त है लौह पिंड में और गोल हो गया अग्नि ला लोह पर अवपिंड वर्तुला है तो अग्नि वर्तुलाकार है। दिखते है अयपिंड का वर्तूला तो अग्नि में अग्नि का दग्धृत्व अयपिंड में ये होता है धर्माध्यास धर्म के अक्य अध्यास पर दोनों का धर्माध्यास होता है जिस प्रकार ऐसा आत्मा ब्रह्म सद वस्तु अद्वैत है सत्य है और बाकी जितने सब कुछ अध्यस्त है अधिष्ठाने सद वस्तु अद्वैत बाकी द्वैत है मिथ्या होने पर भी अज्ञान के कारण वो अस्ति घटो अस्ति पटो अस्ति आकाशम अस्थि जलम अस्ति सब के साथ अस्ति अस्ति करके सद वस्तु का राजात्म अभ्यास होता है घटो अस्ति कहा जाता है घटासन घटासन पटासन जलम सत कहा जाएगा वहाँ जल अलग सत्य अलग है लगता है जलम सत्य घट घट वस्तु तो अध्यस्त है सत्य अधिस्थान सत्य है दो अलग अलग होने पर भी कहा जाता है घट सन घट वस्तु खाते घट सन घट अलग सत अलग ये मालूम नहीं होता है सन घट जलम सत्य जल है तो दोनों एक सत्य है एक जल है एक अधिष्ठान सत्य एक अध्यस्त द्वैत जल ये दोनों का ऐक्य भ्रम होता है इसके भेद बुद्धि हो जाना वस्तु सत्य है और घटा जितने वस्तु थे थे। है अध्यस्त है द्वैत अध्यस्त है मिथ्या है और अध्यस्तान वस्तु सत्य है दोनों का भेद ज्ञान हो जाए यही अंत काल ये अर्थ करते हैं, ठीक है नहीं? सद्रुपे अद्वैत अद्वैत हो गया सद्रूप सद अनुपे द्वैते मिथ्या रूप द्वैत है यद अन्यध्यास लक्षण में ज्ञान वस्ती ये अनुन्यध्यास परस्पर का ऐक्यध्यास अभ्यास ज्ञान होता है तक्य भ्रम से अंत काल ऐक्य भ्रम का अंतकाल क्या है जन का भेद ज्ञान हो जाना ऐक्य भ्रम है तस्य अंतकाल काल ऐक्यम का अंत काल तक तस्य तल में क्या अर्थ करना ऐक्य भ्रम ऐक्य भ्रम का अंत क्या है तय अद्वैत भेदबुद्धि अद्वैत दोनों की भेद बुद्धि अद्वैत द्वैत की भेद बुद्धि कैसे है सत्यान्वत रूपे न इस रूप से नहीं तो अद्वेत और द्वैत भिन्न इतने नहीं अद्वैत सत्य है द्वैत अन्वृत मिथ्या है इस रूप से भेद बुद्धि ही ऐक्य भ्रम का अंतकाल ना पर अन्य नहीं ऐक्य भ्रम का अंतकाल भेद ज्ञान एक ब्रह्म होता है अब भेद ज्ञान हो गया तो अंत हो गया वर्तमान देह नहीं है ना पर वर्तमान देह नहीं इसलिए भगवान जो कहते हैं अंत भेद बुद्धि हो गया तो अद्वैत भ्रम का अंतकाल अद्वैत भ्रम का अंतकाल में भी यदि ब्रह्म स्थिति होगी तो ब्रह्म मुख्य को प्राप्त करता है ओम अभी अंतकाल का अर्थ किया ऐक्य भ्रम का अंत काल भेद बुद्धि है किन्तु लोक प्रसिद्ध है अंत मृत्यु समय है अभी आगे कहते इन लोक प्रसिद्धार्थ स्वीकारे भी न दुष् इत तो अभिप्राय लोक में प्रसिद्ध अर्थ अंतकाल काल का अर्थ मृत्यु समय ऐसा मानने पर भी कोई दोष नहीं इसे अभिप्राय से आगे कहते हैं, ये भी अंत कहा जा सकता है यद्वाण से तस्का न भ्राते लगम य प्राणस अंत काल वस्तु प्राण का वियोग ही अंत काल हो प्रसिद्धित तो प्रसिद्ध होने से प्रसिद्ध होने से प्राण का वियोग ही अंत काल हो तस्म का भ्रांति गुनरागमन तस्वीर प्राण वियोगय में गताया भ्रांत भ्रम नष्ट हो गया द्रम होता है ये भ्रम नष्ट हो गया दैत मिथ्या है अद्वैत सत्य है ऐसा ज्ञान हो गया तो भ्रम नष्ट हो गया गोताया भ्रांतर न पुनरागमन भ्रांति नष्ट हो गई तो फिर पुनरागमन नहीं भ्रम नष्ट हो गया तो मुक्त हो गया आगे पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करेगा सत्य मिथ्या का ऐक्य अभ्यास होता है ब्रह्म होता है ये भ्रम नष्ट हो गया ज्ञान हो गया अहमअमी ब्रह्म तो आगे पुनर्जन्म नहीं होता है अंत में भी प्राण व्यू काल में भी यदि ऐसा ज्ञान हो गया सत्य ब्रह्म अहमअमी बाकी सब मिथ्या है तब आगे जन्म नहीं होता है ये अर्थ भी है, है। उत्तम एवाम प्रपंची जो अर्थ कहा गया उसको ही विस्तार करके कहते हैं नीरोगा उपविष्ट होगा ऋग्णों वीलुठन भुवि मूर्छिवा त्यज प्राणन भ्रांतिथ नि रोग रोग रहित है निर्गता रोगमात जिसे रोग नष्ट होगी नि उपविष्ट हुआ उपविष्ट बैठा हुआ रोग दुगुण हुआ अथवा रोगी है निरोग होकर बैठा है अथवा रोगी होकर के भूमि लुठन भूमि में पड़कर कर लेट करके छटपटा रहा है लेटा रहा है रुगुण होकर के मूर्छित होगा अथवा मूर्छता मूर्छा को प्राप्त करने पर भी ऐसा प्राणायान त्याजतु जो ज्ञानी प्राण त्याग करे न सर्व भ्रांति न सर्वथा किसी भी प्रकार ज्ञान यदि पहले हो गया मरते समय निरोग होकर बैठे होकर के मरे रोग होकर के गिर करके चिल्ला करके चटपटाते हुए मरे मूर्छा को प्राप्त करे किसी भी प्रकार ये सब प्राणान त्याज यह ज्ञानी प्राणों का त्याग करे भ्रांति न सर्वथा किसी भी प्रकार सर्व प्रकार भ्रांति नहीं होती मुक्त हो जाता है पहले ज्ञान हो गया तो अंतिम समय में और भ्रांति नहीं होती ओम शोवा नाण वियोग काले मूर्चादिना ज्ञाननाशे भ्रांति सैदेव आशंक्य ज्ञाननाशा भाव दृष्टान्तम क्या करते प्राण काल में जब प्राण का योग होता है प्राण त्याग करता है तो मूर्छाधिना मूर्छा कोई मूर्छित तो हो जाते हैं आदि से बहुत कष्ट है शरीर भ्रंथि से प्राण निकलते समय बहुत कष्ट होता है इसलिए स्वस्थ व्यक्ति भी प्राण त्याग करते समय हाथ पैर चटपटाता चट है शरीर से प्राण निकल कर जाता है तो कष्ट होता है मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है जैसे सहस हजारों बिच्छू दंशन करेंगे एक बिच्छु दंशन करने से जो कष्ट जिसको दंशन हुआ है अनुभव क्या हो जानता है इतने एक मच्छर करता है तो आधा तक होता है बिछ्छू तो ऐसा करेगा तो चौबीस घंटा तक दम दम हाथ रहेगा ऐसे होता रहेगा ये बिच्छू है सहस्र बिच्छु के साथ दंशन करे एकदम कष्ट होगा ऐसे मृत्यु के समय प्राण जब निकलता है बहुत कष्ट होता है इसलिए ही मृत्यु से सब लोग डरते उसका संस्कार ही मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है वो मूर्छा हो आदि सौदेश इतने कष्ट होगा तो फिर ज्ञान क्या हो गया ज्ञान नष्ट हो जाएगा ज्ञान नाशे भ्रांति से आ देवो फिर भ्रम हो जाएगा ऐसा शंका करने पर उत्तर देते ज्ञान नाशा भावे दृष्टान्त माह ज्ञान का नाश नहीं होता है जिसको हम सिंह ज्ञान हो गया अंतिम समय में जितने रोग हो जितने कष्ट हो कुछ भी हो जाए ज्ञान नष्ट नहीं होगा मुक्त हो जाएगा ये ज्ञान नाश नहीं होता है उसमें दृष्टान्त कहते दिने दिने स्वन सुप त्यो धीते विस्मृते परे दुर्नाधी सैत् नश्यति परे दुर नानधी तह कोई बोलना था नहीं किसको कोई कोई बोलते गलत है क्या बोलते हुँ? परे दुर नानधी तहत दिने दिने स्वन सुप्त्योर प्रतिदिन स्वप्न अवस्था में सुश्रुति अवस्था में जो अध्ययन किया है श्लोक याद किया सुश्रुति अवस्था में उसका स्मरण हो रहा है सपना अवस्था में स्वप्न सुप्त्योर विस्मृत भी वस्तामी वस्तामी हो गया विस्मृत होने पर भी आयम परिजूर अनधित होता है दूसरे दिन उसको कहेंगे नहीं पढ़ाए एक सूत्र लागू करने कम याद किया सो गया दूसरे दिन कहेंगे हमने नहीं पढ़ा है जाकर पढ़ने भाई कहेगी सूत्र को पढ़ाओ मैंने नहीं पढ़ा ऐसा होता है अनधित होता है अध्ययन हुआ पढ़ा हुआ है ना नानजी से आता अन होता है स्वप्न अवस्था में सुश्रुति अवस्था में विस्मरण हो जाने पर भी जागृत काल में हमेशा ही सूत्र याद नहीं कभी विस्मरण हो जाता है होने पर भी दूसरे दिन क्या अनधित तो कहा जाता है नहीं, नहीं। तद्वत विद्या न इस प्रकार विद्या न नमस्म ब्रह्म एक बार ज्ञान साख्ञात कर हो गया तो नष्ट नहीं होती विद्या इसलिए जितने कष्ट कुछ भी हो अंतकाल में विद्या का नाश नहीं होता है यथा प्रत्यहम अध प्रतिदिन वेद का अध्ययन करता है शिष्य गुरुकुल में रह करके स्वप्न सुसुप्ति आदि अवस्थायाप्न में सुसुप्ति में अन्य कार्य के समय में विस्मृत होने पर भी विस्मर हो जाने पर भी, भी। परेजुर परेजुर्नाधित वेदत्व अनाधितो वेद ये नधित वेद भाव अनाधित भावअअितेदत्व वेद उसने अध्ययन नहीं किया तो अनाधित वेद होगा न अधित अनाधित परेजुर न अधित अनाधित हो। नहीं होता है ठीक इसी प्रकार तथा तद्वत का मृति काल मृत्यु काल में भी तत्वान्संधान अभाव ज्ञान नाशा भाव अन्य समय में तो तत्व तो तो का अनुसंधान चिंतन करते मृत्यु काल में तत्व तो तो का अनुसंधान नहीं होने पर भी ज्ञान का नाश नहीं होता है ज्ञान रहता है मोक्ष तो प्राप्त करता है ज्ञानी अवश्य ही दिने दिने जो देवी ज्ञान नाशा भाव उपादयती ज्ञान का नाश नहीं होता नाश का अभाव ही उपवादन प्रतिपादन करते है प्रमाणत्पादि विद्या प्रमाण प्रबल विना मनश्यति न वेदाता प्रबल मान मीक्षते प्रमाण उत्पादिता प्रमाण उत्पादिता विद्या ज्ञान प्रमाण से होता है प्रमा है ज्ञान प्रमा है यथार्थ अनुभव प्रमा करणम प्रमाणम प्रमाण से ज्ञान होगा ज्ञान किसे होगा प्रमाण से अहमअ्रह्म ब्रह्म से आदि महावाक्य प्रमाण है उससे ज्ञान होता है केवल ध्यान से नहीं कोई कह कहते ध्यान करके सब कुछ छोड़ दो चिंतन छोड़ दो बस ब्रह्म हो गया चिंतन रहने पर ही तो ब्रह्म है कोई कोई बताते सब चिंतन छोड़ जाओ तो सब तो ब्रह्म हो जाते हो और तो चिंता करो तो ही तो तुम ब्रह्म हो जो कुछ है ब्रह्म से भी न कुछ भी नहीं है कुछ भी चिंता न करे तो ब्रह्म ही है चिंतन छोड़ देने देते ब्रह्म क्या हो जाता है, है। चिंतन छोड़ने माते से नहीं होता है शास्त्र संस्कार रही तो लोग ऐसा करते हैं सब छोड़ करके बसा में खाली एकदम रहते सब चिंतन छोड़ कर रह जाते है चित्तवृत्ति निरुद्ध करना है किंतु वृत्ति को छोड़ करके तु स्वरूप में ये कहने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति चाहिए लय संबोध है चित्तम ऐसे कहा गया लय अवस्था में खाली खाली होकर रहने से नहीं होगा तो सुश्रुति अवस्था में तो हो गया खाली हो गया इतने मात्र से नहीं होता है सुश्रुति अवस्था में कोई द्वैत चिंता नहीं इतने मात्र से ज्ञान मुख्य नहीं है अहमश्य ब्रह्माकार वृत्ति चाहिए और ये ज्ञान ब्रह्म होता है वेदांत है प्रमाण उससे ज्ञान होगा प्रमाण को विचार करके ही ज्ञान होता है प्रमाण के बिना प्रमाण वाक्यार्थ शक्यार्थ लक्ष्यार्थ विचार करके विरुद्ध को छोड़ करके लक्ष्यार्थ को समझे ऐसे विचार के बिना ज्ञान प्रमाण के बिना नहीं होता है प्रमाण से ज्ञान होता है प्रमाण उत्पादिता विद्या प्रमाण से जो ज्ञान होता है प्रबलम प्रमाणम बिना नन जो प्रमाण से ज्ञान हुआ उससे कोई प्रबल प्रमाण हो तो पूर्व ज्ञान नष्ट हो जाएगा प्रत्यक्षादी प्रमाण से ये प्रपंच दिखता है उसे प्रबल प्रमाण है स्ति प्रमाण नेहना किंचन सदैव समय अग्रासमे द्वितीय ये श्रुति प्रमाण से पूर्व प्रमाण से उत्पन्न ज्ञान द्वैत ज्ञान नष्ट हो जाता है प्रबल प्रमाण से दुर्बल प्रमाण जन्य ज्ञान नष्ट हो जाता है किन्तु अहमअ ब्रह्म जो वेदांत प्रमाण से उत्पन्न हुआ ज्ञान वो प्रबल प्रमाण के बिना नष्ट नहीं होगा और वेदांत से प्रबल प्रमाण कोई है ही नहीं न वेदांता तो प्रबल मान इच्छे वेदांत से प्रबल प्रमाण है ही नहीं इसलिए वेदांत प्रमाण से होने जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसका नाश नहीं हो सकता है नाश होगा तो प्रबल प्रमाण से होगा लौकिक प्रमाण की विषय प्रबल है वेदांत प्रमाण क्योंकि वेदांत प्रमाण है तत्व है लौकिक प्रमाण में भ्रांति की संभावना है यह अपरुष वाक्य है वेदांत प्रमाण है स्वतः प्रमाण है इसलिए प्रमाण से लौकिक वाक्य लौकिक जन्य ज्ञान का नाश हो जाता है वेदांत प्रमाण प्रमाण से वेदांत प्रमाण से उत्पन्न होता है ज्ञान अहम ब्रह्म उसका नाश नहीं होगा क्योंकि वेदांत से कोई प्रबल प्रमाण नहीं अप्रबल प्रमाण के बिना प्रमाण से उत्पन्न ज्ञान का नाश नहीं होगा जो प्रमाण के बिना कोई ज्ञान है अपने आप को चिंतन करे कोई कुछ करके हमारे में सोच लिया कुछ वो प्रमाण से फिर नष्ट हो जाता है प्रमाण के बिना ऐसे चिंतन करे बैठ बैठी करके और देखा कोई बुद्धि को समझ समझला में बुद्धि में समझा बुद्धि ही तो मैं हूं और क्या है कोई फिर मन को समझ लिया कोई प्राण को समझ लिया कोई कहा कर आपने जाकर नहीं कुछ नहीं दिखता है खाली शून्य है शून्य को आत्मा मान लिया शून्य को सब कुछ होगा शून्य ही सब हुए प्रमाण करे तो वो तो नष्ट हो जाएगा प्रमाण से जो उत्पन्न नहीं है प्रमाण ज्ञान से नष्ट हो जाएगा कंत वेदांत प्रमाण सुप्तन्म ज्ञान नष्ट नहीं होगा क्योंकि उससे प्रबल प्रमाण है ही नहीं और उपादित अर्थम उपसंहारती अभी उपवादित अर्थ का उपसंहार करते हैं तस्माद वेदांत संद्ध सदा सदैत न बाध्यते सदा न बाध्य अंतका भूत विवेका निवृति स्थिता वेदांत सद सिद्धम सद न बाध्यते वेदांत से सिद्ध वेदांत प्रमाण से स्थित उत्पन्न होता है निश्चित सदरूप अद्वैत ब्रह्म उसका बाध नहीं होता है अंत काले अंत में भी मूर्खादि के जरा भी कुछ हो जाए वो ज्ञान का बाध नहीं होता है अतो भूत विवेकान निर्वृति स्थित इसलिए भूता नाम भूतों का विवेक करना आत्मा से भिन्न समझना अतः भूतेभ्य भूत भूतों से आत्मा को भिन्न समझना भूतों को ब्रह्म से भिन्न समझना भूत भूतभौतिक चित्त है अध्यस्त है ब्रह्म में ब्रह्म से भिन्न है ये समझो अतः अच्छा भूत भौतिक से ब्रह्म को अलग समझना भूत भूतभौतिक अध्यस्त है उसका अधिस्थान है ब्रह्म एक अद्वितीय ब्रह्म में सारा प्रपंच अध्यस्थ है ऐसे भूतो का विवेक से निर्वृत्ति ही निर्वाह मुख्य निश्चित है ृ श्री विद्याण्य मुनि विरचिता पंचदशिया पंचभूत विवेक सोम